दूस्तों तालिब कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी weakness ये है कि हम future predict करने के लिए obsessed होते हैं. हर जगा experts, analysts और models बैठे हैं, जो confidently बताते हैं कि कल क्या होगा. लेकिन असल में जब सबसे critical moments आते हैं, वो ही predictions सबसे पहले fail करते हैं. यही है the problem of prediction. सोचे जरा, financial markets म Economists GDP growth का नंबर निकालते हैं, Stock analysts prices predict करते हैं और politicians future policies के बारे में certainty से बातें करते हैं लेकिन जब एक black swan होता है, सारी charts और graphs काम करना बंद कर देते हैं 2008 की crisis से पहले भी risk management models confidently कह रहे थे कि collapse का chance almost zero है और फिर पूरा system गिर गया तालिब कहते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ मॉडल्स में नहीं, हमारी साइकोलॉजी में भी है। हम सोचते हैं कि दुनिया लिनियर है, जैसे अगर आज चीज स्टेबल है, तो कल भी होगी। लेकिन असल में एक ही रेयर इवेंट सब कुछ उलट सकता है। हमारी प्रिडिक्शंस एवरेज और नॉर्मल पैटर्न्स पर बुनी होती हैं, लेकिन ब्ल जब कोई इकोनॉमिस्ट टीवी पर कहता है कि मुझे 95 परसेंट यकीन है कि अगले साल रिसेशन नहीं आएगा, लोग तसल्ली महसूस करते हैं, लेकिन नस्ल में वो पांच परसेंट ही सब कुछ बदल देता है। ब्लैक स्वैन वो ही पांच परसेंट है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। और आयरनी ये है कि जब इवेंट हो जाता है, वो तालेब इसको एक illusion कहते हैं, एक comfort जो हम अपने लिए बनाते हैं, ताकि uncertainty बरदास्ट कर सकें, लेकिन असल में ये illusions हमें और vulnerable बना देते हैं। prediction के बजाए हमें uncertainty accept करनी चाहिए। एक मिसाल और सोचिए, weather focus 7 दिन के लिए ठीक चल जाता है, लेकिन 3 महीने बाद का focus almost useless होता और लोग उन्हें believe भी कर लेते हैं। तालिब कहते हैं कि जितना ज्यादा time horizon बढ़ता है, उतना ही predictions unreliable होते हैं। और यही black swans का playground है। असल lesson ये है कि prediction एक dangerous addiction है। हम समझते हैं कि हम control में हैं, जबकि असल में हम एक uncertain world में जी रहे हैं। तालिब कहते हैं, the more we predict, the more fragile we become। और यहीं से अगला step शुरू होता है। दुनिया के � मीडियोक्रिस्टन और एक्सट्रीमिस्टन। एक जहाँ नॉर्मल रूल्स चलती हैं और दूसरा जहाँ रैयर इवेंट्स सब कुछ डिसाइड करते हैं। और ब्लैक स्वांस हमेशा एक्सट्रीमिस्टन में रहते हैं।